पदार्थों का स्वभाव विपरीत नहीं हो सकता विपरीत हो जाता है तो बिल्कुल युक्त नहीं है वह उसका स्वभाव ही नहीं मानना पड़ जाए, यह स्वभाव का तात्पर्य स्वच्छ स्वभाव से नहीं स्वरूप नहीं लेना स्वस्थ भाव स्वभाव स्वगत गुण विशेष जिसके बिना वो उस वस्तु का पहचान ही नहीं होता जिस गुण विशेष को लेकर वस्तु को पहचाना जाता है उस गुण विशेष का स्वभाव लेना जैसे अग्नि का उष्णत्व अग्नि का उष्णत्व सही अग्नि का पहचान है जैसे उष्ण स्पर्शवत कभी उष्ण स्पर्श वाले का नाम ही तेज स्पर्श गुण है उसका विशेषण उष्णता उष्ण स्पर्शवत्ता का नाम तेज होता है लक्षण है यह गुण से गुणी का लक्षण किया गया और वैसे गुणगुणी तादात में अतएव उष्ट स्पर्शवत्व के बिना अग्नि अग्नि के बिना उष्ट स्पर्शवत्व नहीं इसलिए अग्नि का स्वभाव जो है उष्टत्व कहा जाता है तो आत्मा का स्वभाव जगत नहीं लेना है आत्मा का गुण नहीं है माया का गुण है आत्मा में माया इसलिए माने जा रहे है क्योंकि जगत दिखा रहा है अतएव मानना पड़ता है कोई ना कोई कारण पीछे सर्प दिखाई दिया रहस्य में तो कुछ मानना पड़ेगा बीच में अविद्या माननी पड़ी उसके बिना रज्जो तो क्यों दिखाई दिया सब के रूप में जवाब तो देना पड़ेगा ना कोई न कारण होगा मंदान कारणों से वह अविद्या से ही पैदा मानना पड़ेगा तद्धत यहां पर भी है क्योंकि आत्मा का स्व जो भाव वह कुछ है ही नहीं वास्तव में कथन होता है निर्गुण निराकार भी जाकर कार उसकी पेशा से कह दिया जा रहा है आपका के कोई स्वभाव ही नहीं है कथन है आत्मा अमर है अमृत स्वभाव वाला है कह दिया जाता है क्योंकि तो जगत वस्तुओं को हम मरण स्वभाव वाला देख रहे हैं इसलिए पदार्थों के स्वभावी प्रीत्यता बिल्कुल अनुपन्न होता है ये जो पूर्व कार्यता में प्रतिज्ञा की गई है उसी का विस्तार करने जा रहे हैं न भवत्यमृतम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा प्रकृति भावो न कदचित भविष्यति लोक में भी हम ये देख रहे हैं जैसा आकाश काल दिख वगैरह नहीं है कि लोग मानते हैं कि अमरण धर्मा है अमर वस्तु है वह कभी भी मरणशील नहीं होते जिसको नहीं आय का दी भी अमरण धर्मा नित्य मानते हैं उनको वे कभी विनाशी होता हुआ स्वीकार नहीं अमृत न मर्त्यम मर्त्यम भवति और तथा न अमृतम उसी प्रकार जब मर्त्य नहीं हो सकता जो अम्र्ध है नहीं जो मर्त्य है वह कभी अमृत नहीं और जो अविनाशी कभी विनाशी नहीं हो सकता और जो विनाशी है उसको कभी आप अविनाशी नहीं कर सकते क्यों प्रकृति रो न कथित भविष्य क्योंकि कोई भी वस्तु अपने स्वभाव विपरीत नहीं हो सकते हैं किसी भी प्रकार से नहीं हो सकते कथन चिन्ह किसी प्रकार से कोई भी वस्तु का प्रकृति है वस्तु की जो अपनी प्रकृति है स्वभाव है उसका अन्यथा भाव उसके विपरीत रूप को प्राप्त करना कभी भी संभव नहीं है इसमान न भविधी अमृतमर्त्यम लो के ना अमृतम तथा इसमार जिसलिए लोक में क्या हमने देखा है अमृतम मर्त्यम नवती अमृत जो स्वभाव वाला है अविनाश स्वभाव वाला है वह कभी मृत्य अर्थात विनाशी होता हुआ हमें देखने को नहीं मिलता है इस लोक में लोक में दृष्टान्त आकाश काल इन चीजों को लेना जिसको परपक्षी लोग क्या मानते हैं नित्य मानते अमृत मानते हैं ना अमृतम तथा ठीक इसी प्रकार से है मर्ति भी कभी अमृत नहीं हो सकता तथा कि अमृतादि मृत्यवादी करता, आदित्य मर्त्यत्वादि कभी अमृतत्वादी नहीं हो सकता अमृतत्वादि कभी मृत्यवादी नहीं हो सकता इसलिए ही प्रकृत क्योंकि प्रकृति प्रकृत मैंने स्वभाव स्वतः प्रचित अन्यता समझ आओ क्या स्वत स्वरूप से हट जाना हमारा औपाधिक हो सकता है जैसे अग्नि का स्वभाव गर्म है कि औपाधिकी अग्नि को आप ठंडा कर सकते हैं, कुछ देर के लिए ना मंत्र मणि औषधि इत्यादियों से क्या हो जाता है वो ठंडा जहर में है, स्वतः नहीं हो सकता परत हो जाएगा भले कुछ समय के लिए पानी का स्वभाव ठंडा है लेकिन समय के लिए आप गर्म कर दो प्रकार से इन कितने देर तक टिकेगा गर्म हो सदाई के लिए पानी गर्म नहीं हो जाता है कितने देर तक उपाधि है वहां तब तक वो उपाधि संबंध याद काल तक है आपने अग्नि का संबंध किया था तो अग्नि कारण से तेजो परमाणु उस जल के अंदर प्रविष्ट है जब तक तो वो प्रविष्ट है तब तक तो वो गर्म रहेगा इसे कहते हैं स्वतः प्रचित अन्य मतलब स्वत ही स्वभाव से हट जाना कथचित भविष्य आनंद समान समझाते उष्ण से अन्य शैतम अयुक्तम जिस अग्नि का स्वभाव है उष्णत्व का।, का मतलब क्या शैत्य की प्राप्ति वह अयुक्त था अन्य स्वभाव से अन्यत्म अनुचित इसी प्रकार से अन्यथा अन्यत्रा भी अन्य भी वस्तुओं में पदार्थों में इसी प्रकार को समझना पड़ेगा कि वस्तु का अपना जो स्वभाव है उसके अन्यथा भाव से विपरीत भाव अनुचित ही है क्यों स्वरूप नाश प्रसंगा यदि ऐसा होने लग जाए तो उसका स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा वस्तु का स्वरूप ही नष्ट हो वस्तु ही असिध हो जाएगा ठीक तो है, है ब्रह्म कारण रूपेण प्रागोत्पत्तिर अमृतमी कार्याण उत्पत्ति मृतता अरे भाई द्वैत जो भरती प्रपंच दोबारा खड़ा होकर बोलने लगा महाराज मैं ये क्या कह रहा हूं उत्पत्ति से पहले कारण रूपेण ब्रह्म अमृत है उत्पत्ति उत्तर काल में कार्या को जो प्राप्त हुआ ब्रह्म है वो मर्त्य स्वभाविपरीत नहीं हुआ अवस्था से एक ही वस्तु का दो स्वभाव कारण में अवतरण कर रहे है, कारण रूप से ब्रह्म जगदोत्पत्ति से पहले अमृत था मानते इस चीज को ऐसा होने पर भी अपि कार्याण उत्पत्तुतर काल तो कार्याण ब्रह्म दिखाई देने लगेगा उत्पत्ति उत्तर काल में तब तवश ब्रम्ह मृतताम गर्द तक प्राप्त हो गया फिर मोक्ष काल में क्या जा हो जाएगा जा जा जा? जा कार्याकार तो मिट जाएगा जा जा, वापस कारण आकर्षित हो गया तब दोबारा अमृत हो जाए जा। बीच में जो मृत्यु भाव आया है कार्याकार वह भी हो जाता जा। है लेकिन उत्पत्ति से पहले जो अमृत भाव था बाद में भी आ गया इसी उसका अविनाश अमृत कहा जाता है लेकिन हम लोगों का कहना है, है मृतिका को छोड़ करके बीच में घट रहेगा क्या पहले मृतिका थी वो यही दृष्टान पर घट रहा है पहले मृतिका है घट का नाश होने के बाद में फिर मृत्यु रहेगा ना जब घट नष्ट हो जाए क्या रहेगा मृत गयी रह गया मृतिका है बादल मृतिका बीच में घट है लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं भाई बीच में जो घट है वो तो मृतिका में तो में नहीं है घट है तो मेरी ठीक है मृतिका छोड़ के घट लाओ तो मृतिका की बिना घट कहां से लाए जाओ मृत्यु को छोड़ करके घटना कोई वस्तु ही नहीं है इसका मतलब कि बीच काल में भी जब घटाकार आप कल्पना करके बोल रहे हो व्यवहार कर रहे हो जलाने ना तो चीज तो जल मान रहे हो उस समय में भी वो मृत्यु का है कार्यकार उस मृतिकारणाकार में आरोप मात्र है वास्तव में कारणाकार खत्म होकर कार आया नहीं है और कार्या कार खत्म होकर वापस कारण कार आ जाएगा ऐसी बात नहीं है ये बात तो स्वीकार नहीं कर रहा है और उसका कहना है कि कारणाकार नष्ट हो होके कार्यकार हो गया कुछ न्यायिकों का न्याय लोग यही तो कहते हैं ना तंतु अब नहीं रह गया पट हो गया तंतु स्वयंवादी होकर करके पट बन गया कारण से कार्य भिन्न है इन कारण में समय कारण से उत्पन्न समय संबंध होकर उत्पन्न हुआ समय कारण में ये मानता हो कार्य और कारण माना है, इसे इनका है कि देखो ऐसा का है, कार तो तो है। तो तो भेद आ जाने से दोनों ही परस्पर विरुद्ध नहीं है ऐसा पूर्वज कहते हैं सिद्धांत भी नहीं, नहीं। है वो वृद्धम तो जवाब नहीं, नहीं, रूपे, तो रूपे तो जब ऐसा कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं हो सकता रूप भेदात उधम यदि स्वरूप में ही भेद मान लो गे तब परस्पर वृद्ध स्वरूप हो जाए स्वभाव हो जाएगा एक ही वस्तु का दो स्वरूप आप मान रहे हो दो स्वभाव मान रहे हो काल भेद से वस्तु के स्वभाव थोड़ी परिवर्तन हो जाएगा सवेरे पानी ठंडा दोपहर पानी गरम फिर पानी ठंडा है, ऐसे थोड़ी होता है तो उपाधि की हो सकती है लेकिन वास्तव में स्वरूप में अंतर नहीं हो सकता यदि वास्तविक अंतर मान रहे हो या प्रसवरुद्ध मानना पड़ेगा इसके लिए कार्यकार स्वभाव नामृतो यावो गर्त्यता कृतके नाम कथम स्थास्यति निश्चल ये मते जिस द्वैता द्वैतवादी भ्रतपंच के मत में स्वभाव से जो अमृत था भाव पदार्थ स्वभाव अमृतो भावो यदि मृतता गि वह भी अमृत भाव को जो प्राप्त जो वस्तु था वह मृतता को प्राप्त हो जाएगा मानते हो विनाशित को प्राप्त हो जाएगा कृतक तो तुम्हारे यहाँ मोक्ष भी का यही हाल हो जाएगा कृतक अमृत तस्वीर उसके मत में वह अमृत भी कृतक होने गिराते हैं निश्चल से नित्य निरंत कैसे टिक सकता है और नहीं टिक सकता है जिस वादी के मत में स्वभाव समर पदार्थ भी मर्दभाव को प्राप्त हो जाता है उसके सिद्धांत में कहना पड़ेगा कृति जन्य हो जाएगा तुम्हारा मोक्ष अतएव वह अमृत पदार्थ निश्चल कैसे हो सकता है अमृत स्वभाव वह कैसे टिक सकता है नहीं टिक सकेगा संसार में देखने को मिला प्राग अवस्था कारण से कारण जन्म योग्यतया मर्तव प्रतिज्ञा सहने का तात्पर्य है उत्पत्ति के पूर्वस्था में भी कारण के अंदर आपने कार्याण जन की योग्यता मान लिया है है ना? मृत्यु का घटाकार पैदा होगा मृत्यु जन्म लेने की योग्यता तभी उस तो उससे जन्म होगा जिस स्त्री में जो है बच्चे को जन्म देने की योग्यता होगी तभी तो उससे पैदा होगा नहीं तो कहां से पैदा होगा उसी पर मिट्टी में घड़ा उत्पन्न करने की योग्यता ना हो तो मिट्टी से गड़ा कैसे पैदाऊंगा इसलिए आप ये कहोगे कि कारण ही कारण पैदा हो जाता है फिर आपका कहने का ये मतलब निकलेगा कि वह कारण में कार्य उत्पन्न कार्यकार उत्पन्न होने की योग्यता प्रमाण लिया वह योग्यता नित्य की नित्य अनित्य मानना पड़ेगा तो उत्पन्न होगा नित्य तो फिर आपने कारण आकार में भी अनित्यता इस विकार के अमृत कहाँ वही अलग कला पंक्त कला प्रश्न कार्य देखिये प्रागवस्थाएं कारण कार्य कारण जन्म योग्यता उत्पत्ति के प्रागवस्था में भी कारण के अंदर कार्याण जन्म लेने योग्यता आप योग्य योग्यता है यह मान लिया मैने मर्तत्व का बात एक तरह से आपने मर्त को स्वीकार किया जन्म योग्यत्व का मतलब क्या जन्म उत्पत्ति के योग्य का मतलब विनाशी जो उत्पत्ति के योग्य जो उत्पन्न हो गया है वो सब विनाश ही होंगे क्योंकि जो उत्पन्न होने वाला होगा अब भविष्य में रूपे रूपेण, पूर्व में उस रूपेण, उसकी योग्यता उसके अंदर थी वह योग्यता के वजह से उत्पन्न हो गया यानी तो विनाश होगा तो उसको स्वरूप उसका नष्ट होकर ही दूसरे रूप में उत्पन्न हो गया मानना पड़ेगा आपको ऐसे मानते हैं तो आपने विनाशको स्वीकार कर लिया फिर प्रतिज्ञा आपकी जो थी उत्पत्ति से पहले वो अमृत है और तो झूठी प्रतिज्ञा है यदि कारण कार्य रूप उत्पन्न होता है कहोगे तो यदि कारण में कार्य कल्पित है कहोगे वेदांत मत तो कोई नहीं है कल्पित के कल्पित उत्पत्ति कल्पित विस्तृति कल्पित नाश है वास्तव तो कोई अंतर नहीं है यदि वास्तविक ही उत्पत्ति जो भ्रद है यदि वो स्वीकार करते हैं तो कारण को विनाशी मानना होगा विनाशित्वत्व कार, कार्यकार उत्पत्ति योग्यत्व नाम का जो मर्त्यत्व विनाशित्व स्वीकार कर लोगे फिर उसको तो अमृत कहना झूठी प्रतिज्ञा मात्र है इस बात को मन में रखते यस्य पुनर्वादिना योक है वादि जिस वादी के मत में स्वभाव अमृतो भाव जो स्वभाव से अमृत भाव था वह मृतताम गचती वो उत्पत्ति के माध्यम से विनाश को प्राप्त होगा परमार्थ तो जायते वास्तव में उत्पन्न हो जाता है वास्तविक उत्पत्ति का मतलब विनाश हो जाना जैसे दूध वास्तविक रूप में दही बन गया तो मतलब क्या वो दूध नष्ट हो गया दूध वापस लौट गया क्या ये वास्तविक उत्पत्ति वास्तविक परिणाम मान लो फिर तो दोबारा वापस वो लौट नहीं इसलिए हम लोग क्या है क्या मानते जैसे स्वेटर वगैरह जैसे मानना पड़ेगा है ना धावन से बना ले बूंद दिया फिर वो खोल दो वापस ऊन बन गया वो बंडल बना लो ऊन का जैसे पहले तो वही बंडल वापस आ गया धागे वेलप कर दो वापस धागे गोला बना के रख लो कपड़ा वापस धागा हो जाएगा वहां तो वास्तविक परिणाम नहीं है इसे दूध और दही का परिणाम लिया जाता है यदि आप मानते हो कारण कार कारण वास्तव में दूध दही आकार में हो जाता है फिर तो मोक्ष काल में दोबारा थोड़े किसी भी अवस्था में बाद में जाकर दोबारा दूध बन जाएगा क्या वो कभी नहीं हो सकता इसलिए तो आप जो कार्य पहले कारण था अब कार्य हो गया फिर वापस बाद कार्ण में मोक्ष काल में कारण हो जाएगा कारण आकार प्राप्त हो जाएगा ये हो नहीं सकता है यदि वास्तविक पारमार्थिक उत्पत्ति मानते हो उसके मत में प्राग उत्पत्ति स्वभाव स्वभाव तो अमृत इसे उसके मत में कहना पड़ेगा उत्पत्ति से, तो से अमृतदा ऐसी जो उसकी जो उसकी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा है तो है वह मिथ्या झूठी प्रतिज्ञा है कदम अरे हमारी प्रतिज्ञा झूठी कैसी हो सकती है तभी कृद के न अमृत तस्वीर कृतके न कार्योत्पन्न किया कृतके किसी के कार्य होने के कारण से उसका स्वभाव अमर कैसे हो सकता है कृतके नमृत स्वभाव कथम ऐसा कर देना क्योंकि जो है वह उनके मत में अमृत स्वभाव वाला वह वस्तु कृतक होने पर वह भाव अमृत कैसे हो सकता है हो और अमृत भी हो दोनों हो नहीं सकता तो यद्य कृतगम तत् मर्त्यम अन्यमी होता है यद्य कृतगम तत्मर्त्यम विनाशक्तम यही है अनित्यत्म यही व्यवहार है इसीलिए तभाव कृतग्ञा अमृत कदम ऐसा ना व्यवस्था कृतके न अमृत सदम स्था चलो अमृत स्वभावतया मतलब जब आपने उसको कृतक स्वीकार कर लिया उत्पत्ति स्वीकृत का मतलब कि उत्पत्ति मान लिया उत्पाद्यता ही कार्य रूपे न उत्पन्न हो जाने का मतलब क्या आपने उसको कृतक मान लिया कृतक मृत्यु अमृत तस्वादिना स कारण भावो बहुत ऐसा जो उसकी प्रतिज्ञा थी वो खंडित इसलिए हो जाता है प्रलयावस्था में अमृत अवस्था परिणाम अमृत तम प्रलय अवस्था में दोबारा कुछ अमृत अवस्था प्राप्त हो जाएगा परिणाम में दोबारा परिणत हो जाएगा ऐसा भी कहोगे तो भी ठीक नहीं है क्योंकि जो कृतक हो चाहे परिणाम मान लिया आपने दोबारा अमृत भाव कैसे हो सकता है जो कृतक होगा वह किस प्रकार अमृत भाव स्थिर हो जाएगा नित्य कैसे हो सकता है निश्चल कैसे हो सकता है अमृत स्वभावतया कथंती ऐसा कभी भी नहीं हो सकता या नहीं दे रहे कुछ में नहीं दे रहे पाठ में गड़बड़ हो जाता है कथम करना स्वभाव कौम या चाहिए फिर कृतके के अमृत कथम स्था निश्चय अमृत स्वभावतया तो कौम होनी चाहिए न कथं स्था फिर कौम होनी चाहिए आत्मजाति तो सर्वदा अजम नामा नास्तिव क्योंकि जिन लोगों के मत में आत्मा की उत्पत्ति मानी जाती है उनके मत में कभी भी कोई भी वस्तु अज सर्वदा सर्वकालीना सर्वकाल के छिन्न होकर के कोई भी वस्तु अज नाम का हो ही नहीं सकता क्योंकि उनके मत में सर्व मर्त्यम जब आत्मा भी मरती हो गया फिर बचा गया सबको मर्त्यमान नहीं पड़ जिसकी वजह से आप अन्य को मर्त्य मान रहे हो मैं भी मर्त्य हो गया फिर क्या सर्वम कहना पड़ेगा इसे किसी के भी मत में आत्मा को विनाश नहीं माना गया, और जो व्यक्ति कह रहे, आत्मा ही चढ़ा कर पैदा हो रहा है तो फिर तो आत्मा विनाश को प्राप्त हो जाएगा आत्मविनाशी हो जाएगा तो उसके मत कहना पड़ेगा कोई भी वस्तु उनके मत में नित्य रहेगा यानी सर्वम अनित्य सर्वदा अजम नाम नास्तिव वो उनके मत में ऐसे में वस्तु ही नहीं रह जाएगा जो अज होगा सर्वम मेतद सब कुछ मरती ही हो जाएगा अथो अनिर्मोक्ष प्रसंग्राय इसलिए हमारे कहने का अभिप्राय है कि उनके मत में किसी को भी मोक्ष नाम का चीज ही नहीं हो सकता क्योंकि इस दुनिया में जो कोई व्यक्ति मुक्ति चाहते तो किस प्रकार का मुक्ति चाहता है अनित्य स्वरूप प्राप्ति को मुक्ति नहीं चाहता है। सभी चाहते मुक्ति वो चीज हो जिसे प्राप्त करने के बाद दोबारा हमें अनित्यता को प्राप्त जन्मादि के चक्र में प्राप्त न हो तो चाहते नित्य चाहता है जो एक बार गए गए दोबारा आना न पड़े पुनरूप जन्म पुनर्वि मनन में संसार ये नहीं चाहिए और आप क्या आत्मा ही जब परिणाम के नष्ट होकर कार्य कर हो रहा है फिर तो आप भी नष्ट होकर कार्य कर प्राप्त करते रहेंगे किस अवस्था में ऐसे लोगों के सिद्धांत के अनुसार चलेंगे तो कृतगत्व से कृतग्त तथा नित्य में निद्रा सिद्धांत विनाशित होता है व्याप्ति है उसका और ऐसी स्थिति में कार्यमात्र वस्तु जो कुछ वस्तु है सर्वं कार्यम आत्मा भी कार्यम हो जाएगा आत्मा भी कार्य कोटि में चला गया फिर तो अजम ब्रह्मी ज्ञान अजमी ज्ञान कभी हो ही नहीं सकेगा इसलिए मोक्ष मोक्ष तो होगा ही नहीं तो संसार दशा में सर्वं कार्यम रह संसार दशा में कोई नित्य पदार्थ आप नहीं मानोगे जिसे प्राप्त करके मुक्त हो जाए तो मोक्ष नाम की चीज उस व्यक्ति को नहीं होगा परिणाम वंद्रुति सृष्टि श्रुति के अनुसार है नामवाद स्वीकार करना चाहिए ऐसे पूर्व पक्ष आशंका करेगा खंडन करते नहीं क्योंकि सृष्टि के बारे में कथन करने वाली श्रुतियों का तात्पर्य सृष्टि की उत्पत्ति का कथन करने में नहीं है या सृष्टि में का कथन करने में नहीं है किंतु उसका तात्पर्य क्या है अद्वैत में। पहले संकेत कर चुके ना उसका विस्तार पूरा समझाने जा रहे हैं भूत तो अभूत तो वापी सृज्य मृति युक्तुक्त ने तरत आपकी संसार की उत्पत्ति सृष्टि को चाहे वास्तविक मानो चाहे वास्तविक मान किस प्र, किसी प्रकार की भी सृष्टि होने पर भी श्रुतित तो देखने में वैसा का वैसा रहेगा ना जैसे आप क्या बोलते हैं अयम सर्प इदम रजतम बोलोगे ना चाहे वो भ्रांति का विषय बुदा रजत चाहे दुकान में दिखाई देता हो रजत शब्दावली में कोई फर्क पड़ेगा क्या इधम रजतम ही तो बोलोगे एक में में बाद होने के आप समझेंगे तो काल उत्पन्न ज्ञान में कोई अंतर पड़ेगा भले ही उस ज्ञान और शब्द बोध जो विषय वह विषय बोधा रजत विषय बूता जो सर्प चाहे वो यथार्थ हो चाहे चाहे वो वा पारमार्थ वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो भूतम वास्तविक अभूत काल्पनिक भ्रांति का विषय जैसा भी हो वह सृजमान पदार्थ सृजमान पदार्थ जो है सृष्टि का पदार्थ जितने भी सृज्यमान वस्तु चाहे वास्तविक हो चाहे को, हो श्रुति में तो कोई भेद नहीं होगा ना समाज श्रुति श्रुति में कोई भेद नहीं हो सकता जैसे कहा आपने तस्माज, तस्माज संभूता आकाश संभूता आकाशाद वायु ये शब्दावली जो प्रयोग किया चाहे आकाश वास्तविक हो चाहे आकाश काल्पनिक हो तो भी शब्द तो यही प्रयोग करेगा ना श्रुति इसके शब्दों को सुन करके ये निर्णय नहीं हो सकता कि यह काल्पनिक वस्तु का बोध करा रहा है या वास्तविक वस्तु का बोध करा रहा है जैसे आपने कहा कहने के बाद हमें क्या समझ में आएगा इतना ही समझ में आएगा रजत नाम का वस्तु है और लालची आदम आदमी उसको वास्तविक समझेगा और विरक्त आदमी उसको काल्पनिक समझेगा और उदासीन आदमी उपेक्षा कर देगा पहले विचार हो चुके हैं विस्तार बनाया चीज वही है दृष्टि अलग हो जाती है शब्द वही है ज्ञान वही है लेकिन उसका विषय सबका दृष्टिकोण अलग अलग हो जाता है निर्भर है कि वह प्रमाण प्रमाणजन्य है या अप्रमाण अप्रमाणजन्य है और, और प्रमाण का महत्व क्या है आपके मत में प्रमाण की प्रामाणिकता कौन किस रूप से स्वीकार कर रहा है उसके ऊपर निर्भर है ना इसलिए कहते हैं भूतता चाहे वास्तविक मानव अभूतता चाहे काल्पनिक माइक मानव सृज माने सृजमान स्रिज्ञान पदार्थ के विषय में श्रुति तो वैसी की वैसी रहेगी इस श्रुति के वाक्यों को लेकर के आप ये नहीं कह सकते हैं श्रुति परिणामवाद कह रही है श्रुति विवर्तवाद कह रही है श्रुति जो आरंभवाद कह रही है सृष्टि वास्तविक श्रुति जो है वास्तविक सृष्टि के बारे में कह रही है ये आप निर्णय नहीं ले शब्द नहीं बोल सकता कि मैं वास्तविक सृष्टि का खत्म करने जा रहा हूँ ये वाक्य सुनकर के तस्मात भाई तस्मात आत्मा आकाश आकाशुवा ये वाक्य सुनने के बाद ये वाक्य बोल रहा है क्या कि आत्मा वास्तविक आकाश पैदा हुआ आकाश से वास्तविक वायु पैदा हुआ ऐसे वाक्य से मालूम होता है क्या शब्दार्थ से आकाश में वास्तविकल्पनिक विशेषण श्रुति में कहा है क्या जितनी शब्द सुन रहे हो उतनी शब्द से तो निर्णय नहीं हो सकता यदि वहां पर कहा होता तस्मात भाई तस्माद आत्म न्थ आकाश संभूत आकाशात परमार्थ वायु संभूतः विशेषण होता वहां पर तो मान लिया जाता था कोई विशेषण तो है नहीं ऐसी सामान्य वाक्य सृष्टि के बारे में जो आ जाते हैं उनका तात्पर्य निश्चितम युक्त युक्त तद भवि नेत्र फिर भी उनमें निश्चित और युक्त संगत जो मत हो वही श्रुतिगत तात्पर्य हो सकता है निश्चितम और युक्तियुक्तम निश्चय कैसे करेंगे हम षडलिंग उपक्रम उपसमार आदि षडलिंग से निश्चय करना पड़ता है और जो भी हम निश्चय कर रहे हैं षडलिंग से वह भी युक्त युक्त होनी चाहिए पत्ति से संपन्न होनी चाहिए जो होगा वही उस श्रुति का तात्पर्य समझा जा जाएगा न अन्य अर्थ नर्थ कोई कुछ भी कहे वह हम स्वीकार नहीं करेंगे न संगठित है प्रामाण्यम पक्ष रहता है आप अजातवाद लोग हो परिणामवाद खंडन करें विवर्तवाद को बताते हुए आपस जो है आपने क्या मान लिया अजातवाद ले लिया विवर्त सिद्ध कर दिया ना विवर्त का मतलब क्या उत्पन्न हुआ ही नहीं कल भाषित हो ना ये विवर्त होनावर्त रजू सर्पा कारण विवर्त हो गया इसका मतलब क्या रज्जु में कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं रज्जु तो वैसे का वैसा ही है सब के पीछे भाषित हो गया जो अनुत्पन्न होते हुए भी भाषित होकर यह कुछ काल तक का अवस्थित रह जाए उसे नाम विवर्त इन वास्तव में ये विवर्तवाद भी श्रुति नहीं कर रही है श्रुति का तात्पर्य विवर्तवाद में हम निश्चय कर लेते हैं छठलिंग के आधार पर श्रुति अपने मुख से स्पष्टतया न परिणामवाद को कथन कर रही है न आरंभवाद को न विवर्तवाद को एक वाक्यवा कथन नहीं हो रहा लेकिन हम षडलिंग की हम निर्णय ले रहे हैं यहाँ पर विवर्तवाद है श्रुति सृष्टि वाक्यों में समझा रहे च हैं परिणाम वादे विवर्तवादे सृष्टि श्रुति अविशेषिश्रुति में कोई फर्क नहीं चाहे उस आदि परिणामवाद निकाल लो चाहे आरमवाद निकाल लो चाहे विवर्तवाद निकाल लो श्रुति तो वैसी के वैसी शब्द रहेगी अद्वैत अनुरोधी श्रुति युक्तिवशा युक्ति हमें करना क्या पड़ा विवर्तवाद करके निश्चय क्यों करना पड़ा मुझे क्योंकि अद्वैत को कथन करने वाली श्रुतियों के अनुरोध पर वही मुख्य अर्थ है समस्त श्रुति का मुख्य अर्थ अद्वैत कथन करना उसी में तात्पर्य है क्यों द्वैत तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध है जो प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध है उसके लिए श्रुति की कोई जरूरत नहीं है जो तो श्रुति उसके लिए है जो प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से सिद्ध नहीं है प्रत्यक्ष उपायो न साधन पता न कुछ पता चलता है प्रत्यक्ष किसके द्वारा पता न चले ऐसे तत्व तो को कथन करने का नाम ही शुद्धि है श्रुद्धि वेद, वेद तो संसार में वेद भी सिद्ध है इन सारे चीजों को सिद्ध करने के लिए जरूरत नहीं जो सिद्ध नहीं है जो बड़े बड़े प्रखंड खोपड़ी वाले बड़ा बड़ा पंडित भी नहीं मान पा रहा है जो वो अद्वैत वही श्रुद्ध तात्पर्य मानना पड़ेगा जो किसी से भी बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी अपने तर्कों के द्वारा तर्काधीन कुतर्क वितर्काधीन हो करके जिसको नहीं मान पा रहे हैं जिसको नहीं समझ पा रहे हैं, जिसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं उसको प्रतिपादन करती है तभी वेद की वेदत्व तो मानी जाती ईश्वर शुर्थ की श्रुतित्व बनता यानी तो नहीं बनता अतएव अद्वैत जो सर्व रूपेण इस संसार में अनुभूत और अस्वीकृत उसी का प्रतिपादन करना श्रुति का लक्ष्य है श्रुति का तात्पर्य और उसके अनुरूप हमें सारे वाक्य घटाना है अन्य जितने भी श्रुति वाक्य है सभी को हमें उसके अनुरूप घटे सृष्टि वाक्य हो स्थिति वाक्यों चाहे लय वाक्य इन वाक्यों को भी हमें अद्वैत पर कैसे ले जाएंगे बिना विवर्तवाद माने हो नहीं सकता अतएव इन श्रुतियों शुर्ति से हमें क्या सिद्ध हुआ विवर्तवाद पड़ा नहीं अनुण्य प्रमाणय अद्वैतम एवं अभिगंत्यम ऐसे सृष्टि श्रुतियों का अद्वैत के अनुरूप प्रमाण और युक्ति से अनुग्रहित करते हुए अद्वैत तो ही स्वीकार करना चाहिए इसे फलित को मन में रखते हुए कार्य करने का कहा था बिल्कुल ठीक कहते हो आजाति के दृष्टिकोण में सृष्टि प्रतिभा श्रुक्तियां प्रामाण्यता तो को प्राप्त नहीं होते यह तुम्हारी आशंका कैसे प्रामिक हो सकते हैं ऐसी जो तुम्हारी आशंका है वह बिल्कुल ठीक ही है सृष्टि हुई ही नहीं है आ गए आग्रह सृष्टि पैदा ही नहीं हुई ये सृष्टि पैदा ही नहीं हुई है फिर वाक्य क्या कैसे कर रहे हैं एक ऐसे घर है सृष्टि पैदा हुई उसे आत्मा से आकाश पैदा हो गया आकाश से वायु पैदा हुआ वायु से अग्नि पैदा हुआ कैसे कर ब्रह्म ने तेज की सृष्टि कर तो तेजो सृज दा लोकान में अलग अलग उपनिषदों में जो तो सृष्टि का प्रतिपान करने वाले वाक्य वे वाक्य प्रामाणिक कैसे हो जाएंगे आपके मत के अनुसार तो प्रामाणिक रहेगा ही नहीं बाढ़ बिल्कुल ठीक कहते हो हम भी प्रामिक नहीं मानते उसको हम भी हम कहा बोले वो प्रामाणिक वाक्य क्योंकि हमने बार बार बात कह चुका हूं कौन सी वाक्य प्रामाणिक होता है जो अपूर्व कथन करे और जो वाक्य अनुवाद करता है वह तो प्रामाणिक नहीं वाले प्रामाण्यम विधौद प्रामाण्य विधि में ही प्राम्यता तो होती है अनुवाद में प्रामाणिकता नहीं है और सृष्टि के करने क्या कर रही है अनुवाद कर रही है ना विद्यते सृष्टि प्रतिपादिका ठीक कह रहे हो, मैं भी मानता हूं वेदांत में जो है सृष्टि को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां है सा पर थोड़ा एक सौ बासठ पृष्ठ में सृष्टि प्रतिभा का और जो दो नंबर दिया सा पर होना चाहिए सा पर नहीं होना चाहिए अन्य पर मतलब अद्वित तात्पर्य करता और शब्द को या वाक्य को अर्थ में प्रामाणिकता कब मानते हैं अन्य लभ्यो ही शब्दार्थ जब अन्य प्रमाणों से लभ्य नहीं अन्य, अन्य, अन्य हो तभी स्वार्थपरता मानने परमाण्यता होती है अन्य प्रदा में प्रामण्यता नहीं होती है अन्य अन्यप्रदा में अनुवाद माना जाएगा स्वार्थ में प्रामण्यता नहीं रहेगी उसकी और ये जो सृष्टि के प्रतिपान करने वाली श्रुतियां हैं वह सब कैसी हैं अन्य पर अद्वित के तात्पर्य है अत स्वार्थ कोई प्रामाण्यता नहीं है ये कैसे आपने कह दिया कहते पहले हमने समझा चुका कहा पंद्रवी कार्य का भूल गए क्या उपाय स्व अवताराय था ना ये सृष्टि का प्रतिपादन स्थिति का प्रतिपादन वह का प्रतिपादन सब केवल एक उपाय एक साधन है आपकी बुद्धि को अद्वैत में अवतरित कराने के लिए जैसे बच्चे को कोई चीज का ज्ञान दिलाना है तो क्या करते है? एक कहानी से शुरू करते हैं एक कहानी जो मन को आकर्षण ना करें तो संचल हो तो सुनेगा ही नहीं एक राजा था बच्चे तुरंत क्या बात है कोई राजा था कैसा था वो बच्चे पूछे तब फिर आप उसके अंदर जिज्ञासा पैदा ऐसी कहानी बताना है जैसे उसके जिज्ञासा भी साथ साथ पैदा और आगे और आगे क्या होगा और आगे क्या होगा ऐसी चीजें सब पैदा करना चाहता है तब उसके मन एकाग्र हो जाता है आपके विचारों को सुनने के लिए कहानी बताकर अंत में उसको जो बताना है वो बीच उसके अंदर डाल दे। इधर से मंद मध्यम अधिकारियों की बुद्धि जो अद्वित सीधे ग्रहण नहीं कर सकती है उनके हमें कहना पड़ता है आत्मा था एक हमें अद्वितीय था उसने कामना की मैं एक जो हूँ बहुत हो जाऊँ शुरू किया कहानी ये कहानी के माध्यम से आदि बुद्धि को अद्वैत जाना चाहती है इंद्र अद्वितओं का राजा था, का राजा ये दोनों एक बार अप्रेविता प्रजापति के पास गए ये कहानी शुरू करते या नहीं? फिर वह इतने साल उन्होंने ब्रह्मचरी किया ऐसे वर्णन करते हुए आखिर इतना इंद्र देवता भी जो है पालन किया ऐसे कौन सा चीज था ज्ञान जो से पाने के लिए इतना काम किया उन्होंने ज्ञान सा पैदा होगा इस तरह से वो आपके मन को अद्वैत कर ले जाना चाहते जितनी भी कहानियां हैं उन कहानियों के माध्यम से सृष्टि की स्थिति सृष्टि कही गई है या स्थिति है या प्रलय है सबको प्रतिपान करने वाली श्रुतियों का मुख्य तात्पर्य अद्वैत में है स्वार्थ में नहीं है जिसलिए भी वाक्यों का अपना अर्थ में त्पर्य नहीं है इसे अपने स्वार्थन के स्वार्थता भी नहीं बन जाती इदानी मुक्ति भी परिहारे पुनश्चोध्य परिहारों विवक्षित्रुतराणाम आनुलोम्य विरोध आशंका मात्र पंद्रहवीं कारिका में इस प्रकार शंका उठा के समाधान कर चुके हो तो दोबारा तेईसवी में क्यों उठाया आपने शंका कद इधानी परिहार यदि वे आशंका पहले कर चुके हैं और वह जवाब चुकी फिर पुनः शुद्ध परियार पुनः शंका और समाधान क्यों किया जा रहा है विवक्षितार्थम प्रति सृष्टि श्रुतक्ष आनुलोम विरोध आशंका मात्र के में अद्वैत रूप अद्वैत रूपम सत्यम और सृष्टि मिथ्यापम अद्वैत रूपम में सत्यम और सृष्टि रूपम मिथ्यास्वरूप ऐसा निर्णय करना विवक्षित था क्या है अद्वैत रूप ही सत्य है और सृष्टि स्वरूप मिथ्या है इस अर्थ के प्रतिपा करने की उसकी विरोध का समाधान करने के लिए जो पूर्वे का दोबरा उठाया जा रहा है जो इसे मिथ्या सृष्टि वाले श्रुति पदा नाम असृजत्व अभवत्व इत्यादि नाम असामंजस्य विरोध आशंकाया पहले हम केवल वाक्यार्थ को लेकर सीधा सादा घटाया था और अब पद को लेकर के अब क्या करते हैं असृजत तेजो असृजत ठीक है ना अभावत आकाशात समूत सम्भूत शब्द पद इस पद का अर्थ उत्पत्ति सृष्टि किया अर्थ है ना ये अर्थ का बार कर रहे हैं आप यदि नहीं था से पहले वाक्यार्थ को विचार हुआ नहीं थी उसको हम खंडन करके नहीं अद्वेत में तात्पर्य वाक्यार्थ का हमने निर्णय दिया था और आप जो कर रहे हैं सृष्टि वाक्य में आया हुआ जो पद है उत्पत्ति वाचक जो पद आया हुआ है उत्पत्ति का चक जो अस्रजता है असृजत अभवत सम्भूत इन पदों को लेकर विचार कर रहा है तंग पदों का भी स्वार्थ नहीं है वह भी अन्य परकी है इतने मात्र के लिए दोबारा हमने शंका को उठा करके परहार कर रहा हूँ देखिए आमगिरी चौथी पंक्ति तीसरी पंक्ति साफ कर रहे हैं मिथ्या सृष्टिवादे श्रुति पदाना कौन सा पद असृजत अभवत इत्यादि नाम असामंजस्य विरोध आशंकाया इन पदों का आशंका दृष्टिकोण से असामंजस्य हो जाएगा विरोध हो जाएगा ऐसी पदार्थ को लेकर के शब्दार्थ प्रतिपत्ति मुख्यार्थ विषेणी है या गौणार्थ विषेणी है यह विचार करके शंका समाधान करते हुए कहना चाह रहे हैं यह सृष्टि में वाक्यों में आया हुआ अभवत सम्भूत इत्यादि पद मुख्यार्थ परक नहीं है किन्तु उनको गौण अर्थ ही लेना पड़ेगा अब कज़ा अच्छा, विरोध आशंका मात्र परिहार श्लोक के तात्पर्य कथन करके पूर्वता कर भूततः राशि में भूतता मने परमार्थता परमार्थ का मतलब परिणामत वास्तविक परिणाम पांच नंबर टिप्पणी वास्तविक परिणाम मानना वस्तु नी सृज्यमान वस्तु में यदि आप पारमार्थिक पार्थिक वास्तविक उत्पत्ति वास्तविक परिणाम मानना मानोगे तो या अभूतता माया वापी माया विना अथवा तो माया से उत्पन्न हुए काल्पनिक है ऐसे मानोगे आप मायाविक के द्वारा जिस प्रकार से की जाती है उसी प्रकार से काल्पनिक मात्र सृज्यमान वस्तु ऐसा मान लो आप चाहे वस्तु को वास्तविक परिणाम मानिए चाहे काल्पनिक मात्र मानिए तो भी समा तुल्य सृष्टि श्रुति सृष्टि शब्दों में कोई फर्क तो रहेगा नहीं पूर्व पक्ष है लेकिन गौण मुख्य न्याय है ना गौण मुख्य हो, मुख्य कार्य संप्रत है जहां ऐसी स्थिति आ जाए तो दो आपको दिख रहे मुख्य और एक गौण तो क्या करना चाहिए मुख्य को स्वीकार करना गौण को त्यागना चाहिए ऐसा कोर्व पक्षी एवं न्याय को ले आता है तो सिद्धांत कहते हैं नहीं, नहीं नहीं हो सकता नो गौण मुख्य और मुख्य शब्दार्थ प्रतिपत्ति रुखता गौण और मुख्य दोनों में से मुख्य में शब्दार्थ प्रतिपत्ति स्वीकार करनी चाहिए न ऐसा नहीं होता सर्वत्र ऐसा नहीं है जैसे अग्निर्माण को कह दिया ये बालक आग है सिंह या बालक सिंह है क्या मुख्यार्थ ले लेंगे क्या सिंह शब्द का अग्निशब्द का क्या बालक वास्तव में अग्नि हो जाएगा क्या बालक वास्तु हो जाए सबको खा जाएगा ऐसे तो हो नहीं सकता इसीलिए कोई भी वाक्य में कोई भी पद हो उस पद का मुख्यार्थ लेना है गौणार्थ लेना है लक्ष्यार्थ लेना है तात्पर्य लेना है भावार्थ लेना है कौन सा है यह निर्णय तो प्रकरण आदि के अधीन ही होता है इंद्र मान य होता है क्या नमक भी होता है घोड़ा भी होता है समुद्र का जल भी होता है अब अनुसार तो निर्णय लेंगे ऐसे शब्दों का तो एक मुख्यार्थ मानना भी संभव नहीं हो जाता है रूढ़ शब्दों का तो मुख्य अर्थ निश्चित है यानी यौगिक शब्दों का मुख्यार्थ निश्चित हो ही नहीं सकता और योग रूढ़ और यौगिक रूढ़ का तो कहना ही क्या है चार ही प्रकार के शब्द है ना आपके यौगिक रूढ़ योग रूढ़ यौगिक रूढ़ और आप योग रूढ़ों को भी योगिकार त्याग करके रूढ़ार्थ में ले लेते हैं ना जैसे पंकज पंकज जाए थी पंकज कीचड़ से जो पैदा हो गए तो घास कीड़ा मकोड़ा तो सब है उन सबको छोड़ के क्या करते हो कमल में ले जाते हो उपाचक लावगा इत्यादि है वह निर्भर का प्रत्येक शर्त में लाए एक अर्थ में हो ही नहीं सकता है भाव में लाया कर्त में लाया कि कर्मणी में लाया किस अर्थ में आया क्या है है ना व्याकरण का अधीन हो जाते हैं ये शब्दों का अर्थ तो और रूढ़ तो दुनिया में जब प्रसिद्ध इसके अंदर पर है मुख्य अर्थ उसका रहता है जैसा अग्नि है इसका मुख्य अर्थ है मुख्य अर्थ निश्चित है इसका और पंक शब्द में आपने मुख्य अर्थ उसे कर लिया और ये क्रूढ़ में होता ही नहीं जैसे है जैसे उद्दीत शब्द है सब पेड़ पौधे के लिए भी होता है खुदाल आदि के लिए भी होता है खोदने के साथ उसको भी प्रयोग होता है, और का भी नाम है तो इसीलिए ऐसे शब्दों का अर्थ का निर्णय प्रकरण आदि के अधीन किया जाएगा न कि मुख्या यह न्याय को लाकर मुख्यार्थ थोड़ी ले सकते यह न्याय सर्वत्र लागू नहीं होता अग्निर्माण मानव अग्नि शब्द प्रयोगे अपि अग्निम आने इत्यादि प्रयोगे है अग्निम आने इत्यादि प्रयोगे है देखो अग्निम आने में क्या होगा मुख्यार्थ में प्रयोगे अकनि। में? हो गया अग्नि और अग्निर्माण का में गौणार्थ प्रयोग हो रहा है यदि प्रयोग है प्रथम वन्य प्रत्येक मुख्यमंत्री यदि सबसे पहले वन्य शब्द सुनते ही बराबर अग्निशब्द सुनते ही बराबर मुख्यार्थ तो जाएगा इसे कोई संशय नहीं है मुख्य पद वित्पत्ति मुख्यार्थ क्या सत्या सृष्टि दृष्टव इसलिए उसके अधीन होकर के मुख्य में ही पद की वही सत्य है इस सृष्टि वाक्य में भी इसी प्रकार से घटा लो हैज पूर्व पक्ष नहीं मुख्य सृष्टि अंगीकार है सृष्टि न मुख्य सृष्टि को अंगीकार करने पर भी सृष्टि में सत्यता को स्वीकार नहीं किया जा शब्द का हम उत्पन्न हो गया ऐसा कर भी देंगे लेकिन उत्पन्न वह वस्तु तो सत्य की काल्पनिक है इस शब्द के अर्थ में छिपा हुआ नहीं है शब्द निर्णय हो गया क्या ऐसे अग्निर्माण का अग्नि से हो गया आग बबूला आग धल धल चलता हुआ वो आदमी भी ऐसे गर्म हो गया है बच्चा भी गुस्सा में इसलिए अग्निश्रयोग मुख्यार्थ तो शुरू में स्वीकार करने पर भी वह मुख्य उस वस्तु में सत्य रूपेण स्वीकार किया जाए या अनुत रूपेण यह तो शब्द से निर्णय नहीं होगा प्रकरण आदि से निर्णय होता इस इस है इसलिए सिद्धांत का कहना है कि हम भले मुख्यार्थ स्वीकार भी कर लें सृष्टि वाक्यों का मुख्य अर्थ ले लेंगे उसको तो सृष्टि अर्थ भी मान लेंगे लेकिन उस सृष्टि में सत्यत्व का प्रतिपादन वह वाक्य स्वयं नहीं कर सकता सत्यता या असत्यता पूरे प्रकरण के का वाक्य तात्पर्य अस्मत्थत्व हमारे पक्ष में सत्य सृष्टि के आप सृष्टि शब्दार्थत्व तो स्वीकार नहीं कर सकते लौकिका नाम मुख्य सृष्टि है सत्य सृष्टित्व सत्य सृष्टित्व प्रसिद्धत्वी स क्योंकि एक सबसे भारी समस्या उनसे पूछा जाए मान लो सृष्टि सत्य आप आपके करियर मान लेता हूं इससे क्या प्रयोजन है आप फालतू लड़ाई लड़ रहे हैं सृष्टि चाहे सत्य हो चाहे मिथ्या उससे आपको क्या लाभ मिलेगा अरे मिथ्या माने में तो हमें लाभ मिलेगा लेकिन सत्य मानने में आपको क्या लाभ है बताइए मिथ्या माने में क्या लाभ है मिथ्या माने में ये लाभ है हो जाएगा अद्वित होने दे वो जो मोक्ष कथन करने वाले सुर्खियां आया सब सात और मुक्ति में एक मेंद्वित होने से आनंद रूपता रहता है यह हमारे सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा नित्य आनंद रूपता की सिद्धि हो जाएगी नित्य मोक्ष सिद्ध हो जाएगा अद्वित होने के कारण से। लेकिन आप जो सृष्टि को सत्य कथन कर रहे हो मैं आपसे पूछता हूं आप बताइए सृष्टि को सत्य मानने का क्या प्रयोजन है कोई प्रयोजन नहीं बनता बल्कि सृष्टि को सत्य मानने वाले उस सत्य सृष्टि के कारण से दुख के अलावा कुछ पाया नहीं है क्या स्वयं दुखी दूसरे को दुखी करने के अलावा और कुछ होता नहीं जो व्यक्ति सृष्टि को सत्य मानता है वह व्यक्ति स्वयं दुखी होता है और दूसरे को दुख देता है काम का है वो और तम गुण का इसे का कहना है भई लौकिकों के अनुसार मुक्ति सृष्टि अंदर सत्य सृष्टि तो स्वीकार करने पर भी फलाभाव न तत्व श्रद्धिता फलाभाव को देखते हुए हम श्रुति का तात्पर्य सत्यता में नहीं मानते अन्य सृष्टि प्रसिद्धत्व अन्य सृष्टि चेती अवचाम कही बार कह चुका हूं अन्य प्रकार से सृष्टि प्रसिद्ध ही नहीं हो सकता मिथ्यात् के अलावा अन्य रूपेणा इस सृष्टि को आप प्रसिद्ध नहीं कर सकते अन्यथा मैंने अमाई क्या अमाई की सत्य सृष्टि आप कभी प्रसिद्ध ही नहीं कर सकते सृष्टि शब्द और उनके जो परकवाक्य बोधित सृष्टि माई की है अमाई की सृष्टि अप्रसिद्ध है निष्प्रयोजनत्वा और है तो क्या है उसका प्रयोजन भी नहीं है यह बात हम पूर्व में भी कह चुके हैं अविद्या सृष्टि विषय सर्वा गौणी क्योंकि अविद्या सृष्टि विषय सर्वागौणी जितनी भी सृष्टि कथन करने वाली श्रुतियां हैं वह अविद्या सृष्टि विषय है आविद्य सृष्टि विषय है माया सृष्टि कोई कथन करती है सारी वाक्य तस्माद आत्म आकाश ना आत्मा से आकाश नहीं वहां भी बीच मा गोसाना पड़ेगा आप आत्मा की एक उपाधि है जो उपाधि उस आत्मा ने का रूपेण मान लिया जाएगा यहीं पर तो आकर कई लोगों को भ्रांति होता है भाष्यकार ने गीता शक्ति शक्तिमत और अभेदात कह दिया माया शक्ति और शक्तिमत ब्रह्म का अभेद इसीलिए अभेद होने के अंत तो क्या कहते हैं वो भ्रम सत्य तो शक्ति सत्य कह दिया कथन करने का तात्पर्य माया में सत्यथ्य लाने के लिए नहीं है माया तो के मिथ्यात्व के लिए ब्रह्म के अलावा शक्ति भिन्न नहीं है यह स्थापित करना था इसमें शक्ति -शक्ति आता है शिव शक्ति रूपिणी शिव और शक्ति एक रूप है तास एक रूप वाली देवी है तो ये जब शब्दावली जो आते हैं वहां तात्पर्य ही होता है जो शक्ति है जो माया है उसको मिथ्या सिद्ध करना और कुछ नहीं है जैसे हम कह देते हैं चित्र और पट ताम्य है अभिन्न है इसका मतलब क्या हो गया चित्र सत्य हो जाएगा पट सत्य है पट अभिन्न चित्र भी सत्य हो जाएगा क्या हां पट से अभिन्न चित्र कहने का तात्पर्य है चित्र की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है यानी अर्थात चित्र मिथ्या है इसी प्रकार ब्रह्म अभिन्न माया जब कह देते हैं इसका ताक पर यही होता है माया के अपने कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है अर्थात तो है काल्पनिक माया स्वयं एक कल्पना उस उपाधि से युक्त तो होकर के ब्रह्म से आत्मा पैदा आकाश पैदा हुआ और आकाशोपाधिक आत्मा ब्रह्म से वायु वायुपाधिक ब्रह्म से ग्नि अग्नि उपाधिक्रम से जल की प्रक्रिया इसे सकल सृष्टि श्रुतियां गौणी ही होती है मुख्यात सृष्टि न परमार्थता इसे कोई ऐसा मुख्य सृष्टि पारमार्थिक वास्तविक है तो ही नहीं कदम कर अर्थात कहने का मतलब चाहे आप गौणी सृष्टि मानो चाहे मुख्य सृष्टि मानो वो तो सारी सृष्टि क्या है वास्तव में जैसे आपकी जागृत सृष्टि को काल्पनिक दोनों के दोनों ही मिथ्या है अविद्या विषय जागृत भी अविद्या की वजह से है स्वप्न भी अविद्या के वजह से इसे जागृतालीन सृष्टि जिसको मुख्या हो गए चाहे स्वप्न सृष्टि गौण अपमान दोनों ही सिक्की वास्तु में अविद्या विषय की होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये बाह जगत को चाहे आप आवेद मानो चाहे मिथ्या मानो चाहे गौण मानो चाहे मुख्य मानो है ये सब के सब अविद्या की महिमा माया की महिमा कोई पारमार्थिक वास्तविक सृष्टि होती नहीं।